स्वासत्व अपने असत्व कहने वाले कोई नहीं सत्व तो न कस्मचि रोचते विभ्रमं विना विभ्रमं विना अतएव श्रुतिर्बाधम ब्रूते चा सत्वादीन रोचते स्वासत्व तु न रोचते भ्रम से कोई कह देगा दिमाग पागल होने पर कह देगा मैं स्वासत्व तु न कस्म चिद रोचते कोई नहीं चाहता है मेरा सत्व महान भुवम ही भूयासम ये प्रेमत्मन इच्छते आया कोई नहीं कहता कि मैं नहीं हूँ असत्तम स्वासत्व तो किसको रोच न रोचते कस्मीचीति किसी को रुचिकर नहीं है विभ्रम को छोड़कर के अतएव श्रुतिर असत्ववादीन बाधम ब्रूते श्रुति कहती जो असत तो असत ब्रह्म वेद चेत स्वयम भवेद जो असत ब्रह्म इसे मानता है स्वयं ही असत हो जाएगा अस्ति ब्रह्म यदि मानता है तो संत विदु रम यदि कहता है ब्रह्म है जगत का कारण अद्वितीय ब्रह्म है ऐसा कोई मानता है तो ज्ञानी लोग कहती हैं संत है संत मार्ग ते और यदि कहता है ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्म जगत कारण नहीं है तो असत स्वयं एवं असत हो जाता है जैसे कोई नहीं रहता है अपना पुरुषार्थ नहीं करता है ब्रह्म असत ऐसे जो कहता है ये नहीं है पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो जाता है पुरुषार्थ प्राप्त नहीं करता है इसलिए असत्यवादी का बाध श्रुति कहती है असत्यवादी मृत उसका कोई नहीं है जो कहता है स्वयं असत हो जाएगा जो कहेगा ब्रह्मा नहीं या द्वितीय ब्रह्मा नहीं स्वयं असत हो गया ब्रह्मा अपना स्वरूप है वो नहीं तो स्वयं असत हो गया अर्थात उसका वो है ही नहीं भ्रांति दशायां स्वस्य अभावः केनापि एक को छोड़ करकेबंते छोड़ करके दशा किसी अनेवस्था में सवना अन्य दशा में जब ब्रह्म नहीं है कोई भी अपना अभाव नहीं मानता है के ना ना अंगी क्रिय न स्वीक्रिय कोई स्वीकार नहीं करता है अपना अभाव स्वास्तव तो न कस्मचि रोचते विभ्रम बिना ये उत्तरा पूर्वार्थ का अर्थ हुआ आगे कत्यासंत कैसा निश्चय हुआ कि किसको अपने असत्व अभाव रुचिकर नहीं है कोई अब अभाव नहीं मानता है कि कैसे निश्चय होगा ऐसा संक्रमण से कहा गया अतव च बाध्यवादी असत्ववादीन असत्वादी असत्व का बाध श्रुति कहती है यत ये न रोचते अतएव श्रुतिर असत्ववादीन अतएव कारण ये कस्मैचि न रोचते किसको अपने असत्य रुचि कर नहीं कोई नहीं चाहता है इसलिए है वह श्रुति भी श्रुतिर असतवादी असत जो कहता है उसका बाध करती है श्रुति वो कहते हैं असत है जो कहता है असत ब्रह्म स्वयं भवे असत ऐसे कहती है, है श्रुति तो। रूहे चा पठति केुति का यम श्रुति कौन ऐसी श्रुति है जो असत्ववादी का बाध कहती है केयम श्रुति इत्याम ऐसी आकांक्षा होने पर स्वयं श्रुति को पढ़ते हैं अर्थ से पढ़ते हैं श्रुति तैत में अः असन स्रेद असद चेत असद्रह्म चेत ब्रह्म जगत कारण असत है ऐसा मानता है तो असन स्वयं स्वयं ही असत हो जाता है स्वयं ही असत होता है मतलब असत पुरुषार्थ संबंधी नहीं होता है सन्मार्गस्थ नहीं है ऐसे श्रुति कहती है असन इम इत्यादि काम श्रुति ताम का ताम जो श्रुति असत्यवाधिका कहती है उसी श्रुति को अर्थ से पढ़ते है अर्थत तो पठती अर्थत में तस प्रत्य होगा वही बैठा है से ये वार्ती के बताए थे याद करने के लिए पंचम्या तस्वीर कहाँ से होता है किस किस होता है पंचमया तस्वीर नाम कुछ सब जहाँ कहा तस् देखा पंचमय बोलना याद रखना ये कभी किसने याद नहीं क्या व लघु भारती के है अंत में देख लेना आद्याधि तसे रूप ब्रह्म नम्बे चेत वेद स्वयं भवेद अत स्य मूत वेद्यमूत स सत्म तभ्युपेयता असद ब्रह्मेदेद ब्रह्म असत्सा यदि कोई जानता है स्वयम भावेत असत स्वयं असत हो जाता है पुरुषार्थ संबंधी नहीं है तो जैसे कोई अविद्य मान है पुरुषार्थ नहीं कर सकता है ठीक असत ब्रह्म यदि पुरुषार्थ संबंधी नहीं होता है अतो महाभुत वेद्युम जो ब्रह्म है वो वेद्य नहीं हो किसी प्रमाण जन्य ज्ञान का विषय नहीं हो ज्ञेय नहीं हो नहीं पर भी स्वतंत्र अभिपेयता अपना सत्य तो मानना पड़ेगा पंच कोश का साक्षी उसका सत्य मानना ही पड़ेगा वेद्य नहीं होने पर भी शंका हुई थी पांचों कोषो का त्याग कर देंगे मिथ्या तो निश्चय करेंगे और कोई उपलब्धि में नहीं आता है इसलिए ब्रह्म नहीं है तो उसका उत्तर दिया पंच कोश का अनुभव जिसके द्वारा होता है वो तो साक्षी बोध का निराकरण नहीं हो सकता है ब्रह्म असत नहीं सत्य है स्वयं है स्व अपने अस्तित्व स्वयं नाम विवादिषे तो, तो काया का स्वयं अपने स्वरूप है विवाद नहीं होने से वही इसलिए पांचों कोशों का बाध करने पर भी पांचों कोशों का दृष्टा साक्षी बाध के अवधि सीमा साक्षी स्वरूप चैतन्य वही ब्रह्म है वही है और श्रुति असतवादी का बाध करने से अतो सूत वैद्य तुम ब्रह्म वैद्य नहीं पर भी स्वतंत्र तो अभी अपना सत्य तो मानना है मानना चाहिए मानो मानना पड़ेगा क्योंकि स्वयं ही ब्रह्म रूप अपना सत्य मानना ही होगा तो स्वरूप ही, ही पंचकोश का साखी अपना स्वरूप ब्रह्म ये निश्चय करना है असदिति यदि ब्रह्मा सत इति ब्रह्मणु असत्व ज्ञानी असद भवे स्वयं ब्रह्म रूप है यदि ब्रह्म असदिति जानिया असत ब्रह्मेती चेत वेद यदि जाने कोई ब्रह्म असत जानियात ब्रह्म असत्य इस प्रकार यदि कोई जाने इस कार्थ इस प्रकार ब्रह्म असत इस प्रकार कोई जाने तरी तरीका तदा तब स्वयम ब्रह्मण असत्व तो ज्ञानी असत हेद ब्रह्मणः असत्व तो ज्ञानी ब्रह्म असत्य तो से जानने वाला ज्ञानी स्वयम असत हो जाएगा क्योंकि स्वयं ब्रह्मरूप ब्रह्म नहीं कहेगा तो स्वरूपत ब्रह्म है अपना स्वरूप ही ब्रह्म है यदि ब्रह्म असत कहेगा तो स्वयं ही असत हो जाएगा क्योंकि स्वयं ही तो ब्रह्म स्वरूप स्वयं ही ब्रह्म रूप होने से जो ब्रह्म असत कहता है स्वयं ही असत हो जाएगा यह श्रुति का अर्थ हुआ फलित माह तो क्या निष्पन्न हुआ अतुअ से माभूत वैद्य जो ब्रह्म वैद्य नहीं हो सत्यम तो अपना स्वरूप ही सत्य मानना पड़ेगा वही ब्रह्म है ओम पांचों कोषो का त्याग करने पर और कुछ रहा नहीं ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्म प्रमाण का विषय नहीं होता है उपलम्बा नहीं होता है वेद्य नहीं है फिर भी ब्रह्म मानते हैं तो क्यों कारण क्या है ब्रह्म स्वयं प्रकाश है उसके प्रकाश के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है घटादी जड़ पदार्थ है उनके प्रकाश के लिए ज्ञान की आवश्यकता है ब्रह्म स्वयं प्रकाश है उसके प्रकाश के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है यही अभी कहेंगे इधानी आत्म नक्तु काम भावे किद्रिक स्वरूपमिति आत्मनः आत्मनः वक्तु वक्तु कामः कामः कामः आत्मा स्वप्रकाशे प्रकाशे रहेगा लुंपेदमस काम शब्द पर होते तुम उनके मकार लोप हो गया वक्तु काम बनिया गया वक्तुम काम य वक्तु काम हो। कहना चाहते हुए तेद्य तो अभावे यदि आत्मा वैद्य नहीं है अपना स्वरूप यदि वैद्य ज्ञ नहीं है तो कीदृह स्वरूप थी प्रश्न उत्था पैती यदि वैद्य ज्ञ नहीं है ब्रह्म अपना स्वरूप वैद्य नहीं है तो कैसा उसका स्वरूप है ये प्रश्न करता है प्रश्न क्यों आरंभ करते हैं आगे प्रतिपादन करेंगे आत्मा स्व से है पहले पूर्व पूछता है यदि वैद्य नहीं है अपना स्वरूप तो कैसा है अपना स्वरूप किस प्रकार अपना स्वरूप ये प्रश्न उठाता है पूर्व पक्षी की दृक्त चेत पृदृत्ता नास्ती तीस्ती यद न यदनी दिग्ता दृक्चता तत्स्वूप विनिन्ुनुक्ति कीदृक तरी चेत प्रचेत यदि पूछे कीदृक तरी आत्मस्वरूप यदि वैद्य नहीं है तो किस प्रकार है आत्मस्वरूप ऐसा कोई पूछे उत्तर देते इद्रिकता ही उसमें तो नहीं है इस प्रकार निष्प्रकार ब्रह्म है कोई धर्म नहीं है निर्धर्म के निष्प्रकार कोई प्रकार नहीं तत्व ना ही उसमें ऐसा तो नहीं है तो फिर क्या है कहते यद अनिद्रिक अताध्रिक तत्स्वरूप में निश्चिन जो इद्रिक नहीं हो और ताद्रिक भी नहीं हो जिसको इस प्रकार ऐसा नहीं कह सकते उस प्रकार ऐसा भी नहीं कह सकते इद्रिक यदि नहीं तो ताद्रिक हो इध्र का मतलब इस प्रकार इस प्रकार नहीं तो उस प्रकार होगा कहते ना ये तो इद्रिक नहीं और ताद्रिक भी नहीं ब्रह्म इद्र है ताद्रिक यद अनिद्रिक अताद्रिक इद्र की भी नहीं है अथाद्रिक भी नहीं है तत्स्वरूप है ऐसा निश्चय करो यदनिद्रिक अतृक जो इद्रिक नहीं है इस प्रकार भी नहीं कहा जा सकता है के मतलब उस प्रकार भी नहीं कहा जा सकता है तत्स्वरूपम यही स्वरूप है ऐसा निश्चय करो अभी कहेंगे इद्रिक क्या है तादृक क्या है आगे कहेंगे जो इद्रिक के नहीं और ताद्रिक नहीं वही स्वरूप है अर्थात जो स्वरूप है ब्रह्म अपना स्वरूप उसको ईद्री ऐसा नहीं कह सकती तो इस प्रकार उसमें कोई धर्म नहीं है इस प्रकार प्रकार कहेंगे जिसमें कोई धर्म हो गुण हो क्रिया हो जाति हो विशेषण हो उसको लेकर कहा जाएगा जैसे दंडी जिसमें दंड रहे जटी कुंडली छतरी किसी धर्म को लेकर कहा जाएगा नीलम जिसमें नील रूप है किसी धर्म को लेकर कहा जाएगा ये ईद्र नहीं और ताद्रिक में नहीं ईदृघ से भिन्न हीस निश्चय करो अभिप्रायः केनचित आत्मा में अभिप्राय इसका कीदृगी वैशिष्टी वेद आत्म्रायदिदेदी किस वैशिष्टदीकार अंगीकार स्वीकार मानेंगे तो वैशिष्ट है संबंध किस रूप से संबंध संबंध मानेंगे मानेंगे आत्मा में कोई रूप आदि किसी धर्म से संबंधे मानेंगे तो उसी रूप से आत्मा वेद्य हो जाएगा यदि कोई धर्म आत्मा में रहेगा उसी धर्म रूप से आत्मा ज्ञगा तदान कार्य तो, तो कुछ रूप नहीं है नहीं मानेगी वेद्य नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो फिर ना, ना कोई धर्म नहीं नहीं हुआ तो शून्य हो जाएगा ये शंका है ऐसा शंका है सिद्धांतिकता है सत्यम सत्यम कार्धिकार ठीक है ये जो आपने कहा फिर भी तथे वेद्यम नांगी क्रियते हाँ यदि मानेंगे ब्रह्म में ईद्रिक मानेंगे तो उसी रूप से वैध्य होगा जो पहले पूर्व पक्ष कहा यदि किस रूप से वैशिष्ट मानेंगे सम्बन्ध मानेंगे ईद्रिकाद्रिक आदि किसी धर्म से संबंध मानेंगे तो उसी रूप से वैध्य हो जाएगा सिद्धांतिका ठीक है इद्रिकता आदि मानेंगे तो उस रूप से विद्युत हो जाएगा ये ठीक तो ठीक ही किंतु नांगी तो कि नहीं है जो इद्रिक नहीं और नहीं वो स्वरूप है यद हाँ, अनिद्रिक अताद्रिक जो इद्रिक नहीं है और ताद्रिक भी नहीं है इद्रिकाद्रिक जिसमें नहीं है वही ब्रह्म है जो कहा ईद्रिकता नास्ती तत्व में आया ईद्र तैनाषती तक नहीं है नहीं नहीं नहीं है है में उपलक्षण में स्वग्राहक सति स्वेतर ग्राहकत्व अपना ग्राहक होगा अन्य का भी ग्राहक होगा स्वग्राह ग्राहक ज्ञान है ज्ञान जनक ज्ञापक स्वग्राहक सती स्वेतर ग्राहकत्व अन्य का भी ग्रहण करना कुछ तो खाद्य पदार्थ है, है दधी आदि है दधी की रक्षा करने में तात्पर्य नहीं कि कवा आएगा तो रक्षा करना कुत्ता अगर खाएंगे तो क्या करेगा छोड़ देगा खा, खाने तो नहीं वो सबसे रक्षा करना है ये का पद होता है तो का सबसे काका हो बिडाल हो कुकुरादि हो जो ही हो सबसे रक्षा करना में तात्पर्य है इस प्रकार उपलक्षण होता है उसका ग्रहण करना उसके साथ अन्य का भी ग्रहण करना ईद्रिग जो दिया है ईदृकता नास्ती तत्व उसमें आत्मा में तो नहीं है केवल इद्रत्व नहीं तो भी नहीं कोई धर्म नहीं है ये उपलक्षण उपलक्षण में तथा ताद्रुक अर्थात आत्मा में ईद्रुकत्व नहीं है अत्याद्रिक नहीं है तो फिर क्या है अभाव हाँ, का अभाव होगा तो वह इदर्ग होगा जिसमे का अभाव तो है।, तो तो तो है वो इदर्ग होगा तो इदर्क नहीं होगा तो अनिद्रिक होगा निक अनिद्रिक जिसमें ताद्रिक नहीं रहेगा वो ताद्रिक होगा तो क्या होगा अताद्रिक यदा द्रिक अताद्रिक वही स्वरूप है ओम यदा जो इद्रिक नहीं और ताद्रिक नहीं और स्वरूप है ये प्रतिज्ञा कर दिया भूल दिया कि जो इद्रिक नहीं और ताद्रिक नहीं अपना स्वरूप है लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि वस्तु की स्थिति लक्षण के द्वारा प्रमाण के द्वारा लक्षण करो प्रमाण बताओ तो वस्तु का निश्चय होगा और खाली कह देंगे तो वस्तु की सिद्धि नहीं होगी वस्तु सिद्धि के लिए लक्षण प्रमाण चाहिए नहीं प्रमाण मात्र नहीं नही प्रतिज्ञा मात्र सिद्धि शब्द तद नहीं प्रतिज्ञा मात्री प्रतिज्ञा करने से अर्थ नहीं होगा उसमें कुछ प्रमाण आदि बताओ बिना प्रमाण खाली कह दिया जो जोर्घ नहीं होता हो, उच्चारण कर जोर से बोल दिया इतने मात्र से अर्थ की सिद्धि निश्चय नहीं होता है सिद्धि का अर्थ निश्चय अर्थ नहीं होती प्रतिज्ञा मात्र केवल प्रतिज्ञा कर दिया पर्व तो बनिमान इसे रूपये मान लेगा आगे हेतु आदि देना पड़ता है व्याप्ति बताओ यत्र यूमस तरह बनी यथा महानसम तथा चो एम पर्वत पर्वत धूम निकल रहा है देखो इसलिए बननी ऐसे कहना पड़ता है खाली कह दिया प्रभु तो बन्नी महान हृदो बनि मान, मान कह देगा और जोर से जोर से कह देने से सिद्ध हो जाएगा हेतु आदि बताना पड़ेगा नहीं प्रतिज्ञा मात्र न अर्थ सिद्धि तेंख्य ईद्रिक्द शब्द और अर्थम अभी दधान अभी शब्द का अर्थ कहेंगे अर्थाद शब्द का अर्थ कहेंगे इद्र शब्द का क्या अर्थ है ताद्रिक शब्द का अर्थ क्या है समझ लेंगे तो फिर आगे समझ निश्चय होगा ब्रह्म नाद्रिक तो ना तो अर्थम अभिदान अभिदान कहते हुए लट सतान चौथम सामानच प्रत्युन से अभिदान बनेगा कहते हुए स्लू होता है स्लो सिद्धित होता है अभिदान कहते हुए अर्थम अभिदान तदाच्यपादी तदवाच्यम वह ब्रद्रिक शब्द का वाच्य नहीं है और वाच्य नहीं है ब्रह्म को इद्रिक नहीं कह सकते हैं ये प्रतिपादन और करते है अक्ष विषय इद्रिक अस्त ईद्रिक परोक्ष परोक्षता परोक्षता परोक्षता क्ष इद्रिकी इद्रिकी किसको कहते अक्षाण विषय अक्षयद्रिय इंद्रियों का विषय को कहते इस प्रकार है इंद्रियो का विषय है उसको क्या कहेंगे ईद्रिक इस प्रकार है अक्षा नाम विषय और ताद्रिकी किसको कहते है परोक्षे ताद्रिकी तत्शब्दित परोक्ष भी जान ही आता तत्शब्द परोक्ष में प्रयोग होता है इसलिए ताद्रिक परोक्ष परोक्ष क्या कहेंगे ताद्रिक इधर किसको कहेंगे इंद्र के विषय को ब्रह्म इंद्र का विषय नहीं है इसलिए ब्रह्म को इधर ही कहा जाएगा नहीं होगा देखो विषय नाक्ष विषय ब्रह्म ही है उसका सब विषय है सब पदार्थ ब्रह्म चिद्र है क्षेत्रज्ञ है साक्षी है उससे प्रकाशित होते सब विषय सब विषय ब्रह्म का है घटपट आदि आकाश आदि जितने पदार्थ है सब चित्त भाष्य है चित्त के द्वारा प्रकाश है प्रकाश का चैतन्य है ब्रह्म का विषय सब है सब कुछ विषय है क्षेत्र जानने वाला क्षेत्र क्या है तो ब्रह्म हो गया विषयी ब्रह्म क्या है जो विषयी वो इंद्रिय का विषय बनेगा इंद्र का विषय तो विषय बनेगी रूप रसद घटपट आदि इंद्रिया का विषय बनेगी और इंद्रिय का विषय है नाक्ष विषय विषय इंद्र का विषय नहीं होता है विषय नाक्ष विषय न अक्ष विषय विषय आत्मा इंद्र का विषय नहीं है स्वत्... क्या सूत्र लगा ऐसा नहीं है ऐसा खाली एक सूत्र याद करके सार्वत्र जो नकार देखने के नहीं कहना हाँ यहाँ क्या है सत्वाद न रुको बोलते समय नहीं बोलना सत्वाद न आगे अस्व सत्वाद पंचम है आगे न है न पर से सत्वाद दकार को क्या सूत्र लगा अरुण नसिकोनासी का परोक्षता सत्वना परोक्ष सत्वाद न अस् परोक्षता स्वस्वरूप है स्वस्वरूप का भी अपना परोक्ष होता है अपना स्वरूप कोई परोक्ष होगा नहीं।, नहीं होता है यह अपना स्वरूपों से परोक्ष नहीं परोक्ष नहीं होगा तो उसको ताद्रिक कहेंगे नहीं, नहीं। और इध्री कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे इंद्र का विषय नहीं तो अपना स्वरूप कहेंगे अनिद्रिक अद्रिक अपना स्वरूप है विषय नाक्ष विषय विषय आत्मा है इंद्र का विषय नहीं इसलिए इद्रिक नहीं होगा और स्वतः नाश से परोक्ष अपना स्वरूप है यह परोक्ष नहीं इसलिए भी नहीं है अक्षा जो प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष ज्ञान विषय को प्रत्यक्ष शब्द से कहा घटाधि प्रत्यक्ष है वो घटाधि इद्रिक शब्द हाँ। है, प्रत्यक्षा है। प्रत्यक्षा का वाच्य है।, है ये दिखा गया इद्रिक शब्द से क्या कहते जो प्रत्यक्ष होते घट भट रूप आदि ईद्रिक इस प्रकार इद्रिक शब्द का वाच्य कौन हुआ घटाधि घटा में ईद्रिक तो शब्द वाच्य तो रहेगा शब्द का अर्थ को वाच्य कहते है शब्द वाच्य तो ईद्रब्दाच्य कस्य घटा दे प्रत्यक्ष घटाधे है घट रूपाधी है उसमें तो दिखता है और परोक्ष शब्द वाच्यत्म जो परोक्ष है उसको ताद्रिक शब्द से कहा जाता है परोक्ष धर्म अधर्म पुण्य पाप का प्रत्यक्ष होता है पुण्य पाप का प्रत्यक्ष नहीं होता परोक्ष ही कार्य करेंगे, शब्द प्रमाण से ज्ञान होगा ज्ञान तो होगा किंतु का विषय नहीं परोक्ष है तो परोक्षे धर्म आदि को अदृश्य को कहेंगे जो आत्मा है दृष्ट का स्वरूप है द्रष्टुर द्ञान विषय नैव आत्मा है आत्म का जो स्वरूप है आत्मा इंद्रजन्य ज्ञान विषय अभाजन्य तो ज्ञान क्या विषय है आत्मा आत्मा का ग्रहण होता है इंद्रिया के द्वारा इंद्रजन्य ज्ञान विषय नहीं होने से आत्मा को इद्र कहेंगे ईद्रिकम अभात ने दृकतम यह नोट गमहो साध लगा नहीं अभा न ईद तम यदि ईदर्क नहीं तो तादीर्घ कहो कद नहीं वो परोक्ष अभाव स्वस्वरूप है स्वस्वरूप कभी किसके लिए परोक्ष होता है स्वत्व स्वस्वरूप होने से परोक्ष नहीं होता है परोक्ष तो जिसमें नहीं रहेगा उसमें तादिक तो रहेगा न तादिकोक्ष है अपना स्वरूप परोक्ष नहीं होने से उसमे तादिक नहीं रहेगा किसमें अपना स्वरूप में इध्र तो क्योंकि इंद्रिय का विषय नहीं इसलिए यद अनिद्रिक अताद्रिक जो इधर के नहीं और ताद्रिक नहीं इंद्रिय का विषय नहीं है किंतु तो परोक्ष नहीं क्या अर्थ हुआ इंद्र का विषय नहीं होते हुए भी परोक्ष नहीं है देखो अर्थ क्या यद अनिद्रिक अत्याध्रिक इद्र का होता है इंद्र का विषय अताद्रिक हो गया परोक्ष आत्मा इद्र के इंद्र का विषय नहीं है अताद्रिक है परोक्ष भी नहीं तो आत्मा क्या हुआ इंद्र का विषय नहीं है नहीं, नहीं देखो कैसे का विषय होता है, होता है। होता जो इंद्र का विषय होता है वो प्रत्यक्ष होता है धर्म धर्म अधर्म इंद्र का विषय है वो क्या है परोक्ष अदृष्ट हो गया परोक्ष जो इंद्र का विषय नहीं है घटपट आदि जो परोक्ष नहीं प्रत्यक्ष है इंद्र का विषय आत्मा इंद्र का विषय है तो इंद्र का विषय नहीं होगा तो परोक्ष होगा धर्म आधार इंद्र का विषय है धर्म आधार इंद्र का विषय है नहीं होने पर भी परोक्ष है है, है। इंद्र का विषय इन्होंने से परोक्ष होगा आत्मा इंद्रिया का विषय है नहीं होने परोक्ष परोक्ष भी नहीं कैसे विलक्षण देखो धर्म आधर्म इंद्र का विषय नहीं परोक्ष है आत्मा इंद्रिया का विषय नहीं होने पर भी परोक्ष नहीं है क्यों परोक्ष नहीं अपना स्वरूप कभी अपना स्वरूप परोक्ष स्वरूप को जानने के लिए अनुमान आदि तो प्रयोग करना पड़ता है वाक्य अनुमान करना पड़ता है नहीं। कुछ नहीं क्या दूसरे को पूछना पड़ता है बताओ मैं हूँ या नहीं पूछना पड़ता है कभी नहीं इसलिए स्वतना परोक्षता तो अर्थ यह इंद्र का विषय नहीं है और परोक्ष भी नहीं है आत्मा परोक्षता विषयः सत्वानास्य क्ष भाष्य पुतौ वंदे भगवत ईश्वर गुरुआत्मे मूर्ति विभागिने व्योमेहाय दक्षिणाए नमः ओ शांति शांति शांति